चेत सके तो चेत जमा आयो चेतन चेत सके चेत जमा आयो चेतनो बेना चेत सके तो चेत जमा आयो चेत चेत बेना सके चेतनो नमस्कार आप सुन रेडियो नाइन थ्री पॉइंट फोर एफ

विशेष मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का ग्रामवासियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छा काम गांव में हो रहा है और खास करके महिलाओं का भागीदारी किस तरह से उसमें है वो जानने की हमने कोशिश की है और महिला सरपंच या वार्डपंच या फिर उप सरपंच होकर किस तरह से गवर्नमेंट के सारे काम को देख रही है एक बहुत ही यूनिक काम हो रहा है तो आइए आज हम लोग रेवदर में पहुंचे हैं जहाँ पर रायपुर के सरपंच हमारे बीच में है गीता जी उनसे बातें करेंगे

तो मैं सबसे पहले उनका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में मेरा गांव मेरा अंचल में और मैं चाहूंगा कि गीता जी आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में और किस तरह से आप वर्तमान में काम करते हैं उसके बारे में बताइए मेरा नाम गीता राव है मैंने बारहवीं तक पढ़ाई की है

मैं मेरे परिवार में छः सदस्य है मेरी दो बेटियां हैं मेरे सास ससुर और हम दोनों मेरी जाति राव है मेरी उम्र चौंतीस साल की है और मेरे पति ने मतलब भाजपा में है महामंत्री है मेरे पति देव भी बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं मेरे को बहुत सहयोग करते हैं मेरा साथ देते हैं उनके सहयोग से ही मैं जितना आगे बढ़ पा रही हूँ अगर औरों की तरफ मेरे ऊपर भी रोक टोक होती जाने आने पर तो लोगों की बातें सुनते तो मैं इतनी आगे नहीं आ पाती नहीं ऑस्ट्रेलिया जा पाती

मेरी मेरे दोनों बच्चे एक नाइन्थ में पढ़ती है एक फर्स्ट में पढ़ती है मेरी इच्छा है कि वो पढ़े बहुत और अपने पैरों पे खड़े हो किसी के ऊपर आश्रित ना रहे अब मेरी बड़ी वाली बच्ची तो वो तो हर दिन उसके नए सपने होते हैं अभी तक तो कोई डिसाइड नहीं कर रही है और छोटी वाली बच्ची तीन साल की थी तब से उसकी एक ही बात निकलती है मुझे आई बनना है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसका सपना पूरा करूँकिन गीता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग

बहुत सारे काम करते हैं और जैसे कि आप एक महिला होके सरपंच का काम कर रहे हैं तो क्या आपको पहले से ऐसा लग रहा था कि मैं सरपंच का काम करूंगी या फिर किस तरह से आपका इस फील्ड में आना हुआ कैसे इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं मेरे पति व्यवसाय के सिलसिले में बाहर रहते थे मेरा पूरा परिवार अहमदाबाद रहता था फिर मेरी शादी

गाँव में हुई तो मैंने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां काम करती है छोटी उम्र में शादियाँ हो जाती है पढ़, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते बच्चियों को पढ़ने कम भेज रहे तो मुझे लगता था कि मुझे इस गांव के लिए कुछ करना है उस बीच में दस साल निकल गए, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं सरपंच बनूँ तो मैं कुछ कर सकती हूँ मेरे पास पावर हो तो मैं कुछ कर सकती हूँ तो मैंने मेरे पति से बात की कि मुझे सरपंच बनना है उन्हें भी मेरे बात में लगा कि हाँ तो उन्होंने मुझे कहा तू लड़ सकती है चुनाव फिर हमने गाँव में लोगों से बात की

तो पहले तो लोगों ने नहीं किया वो किया साथ दिया फिर बाद में लोगों ने कहा कि नहीं आप बन जाओ अच्छा ये मतलब आप कर सकते हो जी गीता जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और अच्छा लग रहा है आपका जो बोलने का ढंग है जो कॉन्फिडेंस आप में है ऐसा लगता है कि आप अच्छा फील्ड में जाकर काम करते हैं जैसे कि आप सरपंच बन गए ऐसा भी होता है कि कोई नई चीज आपके पास आ जाती है या नया काम आपके पास आता है

तो कुछ मुश्किलें जरूर आती है तो किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको पहले तो मैंने सोचा था कि भाई सरपंच बनना है तो बन जाएंगे काम करेंगे पर इतना पता नहीं था जैसे कि हमारे पंचायत में आज तक तो कोई लेडीज कुर्सी पर बैठी नहीं थी तो मुझे पहले लेडीज में मेरे पंचायत की थी तो जो कुर्सी पर बैठना था तो ऐसे साठ संस्था में जैसे मीटिंग में पता चला की आप बैठ सकते हो आपके पास अधिकार है आपको कोई कुछ नहीं कह सकता

तो बस फिर फिर मैंने ठान लिया कि नहीं अब मुझे बिना घूंघट के पंचायत पे बैठना ही है गीता जी क्या कोई मुश्किल हुई है जिसमें आपने अपने आप को या साथियों को पंचायत वालों को जो कार्य आपने शुरू किया हो उसमें या कभी कुछ ऊपर नीचे दिक्कतें बहुत आती है जैसे मैं एक महिला सरपंच चलाती हूँ डिसीजन लूंगी तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है की ये महिला होकर कैसे हमको रोक सकती है

ये महिला है तो ये ऐसे क्यों कर सकती है बहुत लोग विरोध करते हैं यार बात में काम में भी विरोध होता है महिला होने के नाते पंचायत में किस तरह से काम करती हैं और कैसे करती हैं? विरोध है। जैसे कि अब मैं बिना घूंघट के बैठती तो लोग कहते कि इसकी वाइफ बिना घूंघट के बैठती वो भी है

होता रहता है कहते रहते हैं लोग जैसे काम करना जैसे काम कुछ किया होता तो वहाँ तोड़ता करके काम बिगाड़ते हैं कैसे भी करके जिस कुछ भी प्रॉब्लम आती रहती है और किस तरह से परिवार वालों ने आपको सहयोग दिया और आपका पति का क्या विशेष रोल है आपके इस सरपंच बनने में या सरकारी काम करने में

मेरे परिवार वालों का पूरा सहयोग है मेरे सास ससुर मेरे बेटियों को संभाल रहे तभी मैं गांव में रह रही हूं और गांव का लोगों के काम कर रही हूं अच्छा। मेरे पतिदेव का तो बहुत सहयोग है कि उन्होंने मेरी इच्छा को समझा उन्होंने समझा कि नहीं मुझे लोगों के लिए कुछ करना है तो उन्होंने मेरा साथ दिया एक और बात पूछना चाहूँगा कौन सी बात को लेकर आप पंचायत या म्यूनसिपाली में अभी काम कर रही है

वो लोग वार्ड पंच ये सब मेरा साथ देते जैसे मैं कुछ रोकना चाहूँ बाल विवाह जैसे सरपंच बनते ही मैंने प्रस्ताव लिया था कि मैं बाल विवाह मुक्त पंचायत बनाऊंगी जिले में पहली बार सरपंच बनते ही ले लिया था तो वार्ड पंचों ने सबने मेरा सहयोग किया जैसे रैलियां निकालने में उन लोगों तो ने मदद की औरतों ने मदद की औरतों ने मेरी बात को समझा तब जाके ये सब काम हुआ लड़कियों को शिक्षा की तरफ जागरूक करने में भी औरतें समझीं तब जाके होगा

ता जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही है बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं कि इस तरह से लोगों का सहयोग आपको मिला और जो मुश्किलें आ रही थी क्योंकि कोई नई चीज़ करते हैं तो सामने से कुछ मुश्किलें खड़ी हो जाती जैसे घूंगट प्रथा है हमारे राजस्थान में इसको तो एक एक प्रथा ही है कंटिन्यू रहता ही है तो उन चीज़ों का भी विरोध हो सकता है आपके लिए उसको भी सामना आपने किया और उन चीज़ों को बाइपास करते हुए आप इस कार्य के लिए आगे बढ़ें

चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूंगा गीता जी आप गाने वगैरह सुनते हैं गाते हैं आपकी लड़की भी अच्छी गाती है सुना हमने तो मैं चाहूंगा बहुत ही प्यारा सा गीत है आपको आपको अच्छा लगता है ऐसे कोई गीत हो तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए सी आशा चांद दारों को चूने की आशा छोटा सा

चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा यही छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की होली

छोटा सा छोटी सी आशा

छोटा सा सी आशा, मस्ती भरे की, सी आशा। नमस्कार मैं हूँ साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंद कभी तो जमी पर बैठे

गीता जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया हमें और बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही उमंग बरा है जहाँ पर एक हमारे मन के अंदर जो विचार होते हैं उसको लेकर हम चांद तारों को छूने की जो कोशिश करते हैं और इसके लिए हम सभी को एक उत्साह उमंग और दिल में जज्बात होनी चाहिए जो आपके अंदर है आपने एक विशेष संकल्प किया कि यहाँ पर बाल विवाह नहीं होगा इसके लिए आपने रैलियाँ निकाली लोगों को एकत्रित किया और लोगों को ये बात समझा चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा गाँव मेरा अंचल इस कार्यक्रम

मैं आप गीता जी को सुन रहे हैं जो रायपुर के सरपंच हैं और जैसे कि बहुत सारी बातें आती हैं सरपंच होने पर और आप किस तरह से अपना विश्वास या हिम्मत बनाए रखते हैं क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं। मतलब जब मैं देखती हूँ पंचायत में बैठती हु तो ऐसे लोग आ रहे हैं कि मतलब वास्तविक रूप से पेंशन के हकदार होते उन्हें नहीं मिल रही है तो मुझे लगता है की अब मुझे उनके लिए कुछ करना है तो मैं

उनके लिए मतलब करती हूँ काम जैसे मुझे देखती हूँ मेरे आसपास में कि लड़कियों को पढ़ने नहीं जाते वो अपने आप में ही मुझे एक मतलब ऐसा एहसास होता है कि नहीं मुझे कुछ करना है फिर ये संस्था वाले मुझे मतलब उनसे मिलते हैं तो वो बताते हैं तो ऐसे मिल जाता है कि नहीं कुछ करना है एक महिला सरपंच होने के नाते कौन सी बात को लेकर आप पंचायत या म्यूनसिपाली में अभी काम कर रही है

अभी स्वस्थ भारत मिशन के लिए काम कर रही हूँ अभी मैंने पंचायत मेरी ओ करा दी है सबसे ज़्यादा शौचालय मेरे पंचायत में बनाने के थे मैंने बना दिए हैं मैंने 1200 शौचालय बनाए हैं वहाँ से जो, जो लिस्ट हमारे पंचायत से मिली थी उनके बने उसके एक्स्ट्रा भी और भी बनाए हैं जिनके नाम हणमतिया है अमरापुरा है ऐसी जगहों पर जैसे लोगों को जरूरत थी तो मैंने बनाए है

नहीं लोगों को अच्छा लगा खुश हुए पब्लिक जो मतलब 12000 में आज कोई भी शौचालय नहीं बना सकता बहुत मुश्किल है और जैसे मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है तो मैंने एक ठेकेदार जालौर से बुलाया उसने बहुत अच्छी तरह से अच्छा काम करके दिया तो लोगों को अच्छा लगा कोई भी मुश्किल घड़ी को कैसे संभाल लेते हैं अच्छा लगता है पंचायत में कार्य करना

मुझे मगाला घट के काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है मैंने सरपंच बनते ही बालविया मुक्त पंचायत बनाने की घोषणा की फिर मैंने मुझे लगा कि मेरे पंचायत में सात आठ गांव हैं उनको सुविधा नहीं मिल रही है तो मैंने अपने थ्रू कैंप लगाया वहाँ पे ई मित्र आधार वहाँ सबको ले गई आधार कार्ड फामाशा पेंशन सबके फॉर्म भरवाए

तो मुझे देख के दूसरी पंचायत भी ऐसे काम कर रही है फिर मुझे लगा कि पुरानी पंचायत एक पड़ी थी तो मैंने उसको भवन को रिपेयरिंग करवा के वहाँ लड़कियों की पेंटिंग बनवाई पुलिस इंस्पेक्टर के लोगों को पता चले कि लड़कियाँ कुछ भी बन क्या कर नहीं सकती सब कुछ कर सकती है तो जागरूक करने के लिए वहाँ मैंने किशोरी संदर्भ केंद्र बनाया तो अच्छा लगता है मुझे अलग हटके काम करना रोड सड़क तो सब बनवाते सब सरपंच आएंगे सब बनवाएंगे लेकिन लड़कियों के बारे में कोई नहीं विचारता है

नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कोई प्रॉब्लम नहीं होती नहीं गांव वाले अभी तो कोई अभी तो सब सही है अभी तो कोई नहीं थोड़ा बहुत आप तो ठीक है हाँ ठीक है लोगों को क्या है लोगों को रोड सड़क ये सभी चाहिए वो मेन बात को नहीं समझते उनको यही है उनका मानना है कि सरपंच रोड बनवाएंगे बस बाकी कुछ नहीं करवाना एक महिला सरपंच होने के नाते कौन सी एक मुश्किल बात आपको हमेशा सहन करना पड़ता है

जो अगर आप पुरुष होती तो चल जा रहा कई ऐसे काम होते हैं जैसे कि लोगों को यू लगता है तो बाहर जाना होता है तो ऐसे लगता है कि भाई मैं महिला हूँ इसलिए लोग मेरा विरोध कर रहे हैं नहीं तो मुझे कोई नहीं कहता कि आप क्यों ऐसे करते कर है। लेते हैं बस उसका थोड़ा

जैसे पंचायत को लेके कोई एस टाइप की होती है जैसे पति से पूछने लायक होते तो उनसे बात कर लेते हैं साठ संस्था वालों में से मैडम है उनसे पूछने लायक होते तो उनसे पूछ लेते कुछ समझ में नहीं आता है तो किसी से भी हमारे अधिकारी भी वैसे बताते हैं हमारे वीडियो वीडियो को भी हम पूछ लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है मुझे ये लोग ऐसे कर रहे तो मैं उसके लिए क्या करूँ तो दे देते सजेशन कोई भी कहीं से भी नहीं मुझे ऐसा कभी नहीं करना पड़ा नहीं आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है अपने आप से मिलती है

कि नहीं करना है प्रधानमंत्री जी को देख के होता है वो इतना काम करते हैं, मुझे भी करना है कुछ उनकी तरह बनना है और आप आने वाले समय में किस तरह की प्लानिंग आपके बुद्धि में है और क्या करना चाहती हैं आप

बस मेरी इच्छा है कि मेरे गांव में एक हॉस्पिटल हो क्योंकि दात्राई 20 किलोमीटर है मंडल 25 किलोमीटर है तो रेवधर हेड क्वार्टर में ऐसी ऐसी जगह पे सब सेंटर बने हो कि तीन तीन किलोमीटर की दूरी पे बने हुए तो मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में एक पी एस सी खुल जाए हाँ खुल जाए इसके लिए क्या क्या। अभी मैंने स्वास्थ्य मंत्री को दी है अप्लीकेशन उन्होंने कहा है हम पस्ताव भेजेंगे मुख्यमंत्री जी इस बात को देखेंगे आगे

वैसे? आ, वैसे तो चार पांच गांव के बीच पास पास में होते हैं यहाँ ऐसे तो रेधर तहसील में देखे तो तीन तीन किलोमीटर की दूरी पे बने हुए हैं तो मेरे गांव में तो पॉपुलेशन भी आठ हजार पब्लिक की है और गांव भी सात आठ लगते हैं तो बहुत ज़रूरत है बन जाए तो, तो आप उसमें ये चीज़ हाँ मैंने वो एप्लीकेशन में सब कुछ लिखा है

चलिए गीता जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा एक महिला सरपंच होने के नाते किस तरह की मुश्किलें आती हैं किस तरह की बातें उनके पास आती हैं ये हमने जानने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है और जाते जाते मैं कहूँगा दूसरे गाँव वालों को रेडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और अपने साथियों को और ग्राम वासियों को क्या बताना चाहते हैं आप

आशीष के तौर पे सब मैं महिला सरपंचों को कहना चाहूँगी कि हमें राजस्थान सरकार ने जो अधिकार दिया है उसे व्यस्त ना जाने दिए दीजिए और कुछ करिए ना कि आप एक रबड़ की मोर मात्र बन के रह जाओ आज आपके पास पाँच साल का जो अधिकार मिला है कुर्सी मिली है उससे आप कुछ भी कर सकते हो लड़कियों के लिए कर सकते हो लोगों के लिए कर सकते हो गाँव वालों के लिए कर सकते हो

गाँव वालों को मतलब सरपंच का साथ देना चाहिए ना कि पीछे हट जाना चाहिए कि उनका साथ दे सहयोग दे तो वो आगे और कुछ काम करवा सकते हैं तो कहते हैं ना कि एक होके सब कुछ हो सकता है अकेले कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है जब साथ में सब होंगे तभी होगा अच्छा गीता जी आपके हिसाब से एक आदर्श गांव किस तरह होना चाहिए उसके बारे में आपकी विचार आपकी कल्पना बताइए हमें

गाँव को आदर्श बनाने के लिए वैसे तो मेरी इच्छा ही है कि मेरा गाँव एक मॉडल विलेज हो उस गाँव में पुलिस स्टेशन हो हॉस्पिटल हो अच्छी स्कूल की सुविधा हो रोडे वोडे क्लीन हो पौधे लगे हो बस वही सब चाहती <laughs> हूँ

हाँ मैंने मैं सरपंच बनी तो मेरी पंचायत में एक भी पौधा नहीं था तो मैंने वो पूरी पंचायत में पैंसठ पौधे लगवाए फिर मैंने लोगों को भी मीटिंग में कहा कि लड़की के जन्म पर एक पौधा मेरी पंचायत में लगा के जाओ तो लगाते हैं

आप सुना हैं रेडियो मधुबन नाइनटी 90.4 एफएम हमारे साथ रायपुर की सरपंच गीता जी हैं जिनसे बातें कर रहे हैं हम लोग बहुत ही अच्छी बात हैं उनकी तो मैं चाहूंगा कि कुछ बचपन की बातें आप हमें ताजा करिए आपका जन्म कहाँ हुआ फिर स्कूलिंग वगैरह कहाँ पर किया आपने थोड़ा सा बताइए मेरा जन्म रिवधर मेरा पीए रेवधर में है मेरे मम्मी पापा रेविधर में रहते है तो पापा बहुत पढ़ाना चाहते थे टीचर बनाना चाहते थे पर उस समय पढ़ाई का महत्व इतना नहीं पता चलता था की नहीं पढ़ना है

पर पढ़ाई नहीं की थी टेंथ तक ही की थी पर जब अब मैं सरपंच बनी हूँ तो मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है मेरे पापा को बहुत प्राउड होता है हर जगह बताते हैं मैं जहाँ बाहर जाती पेपर में मेरी न्यूज आती तो सबको भेजते हैं फिर उसी स्कूल के सामने मैं अभी मुझे सम्मानित किया था तहसील लेवल पे तो वो सब टीचर मुझे देख के बहुत खुश होते हैं इसी स्कूल में यहीं पढ़ी हुई हूँ इसलिए सब टीचर लोग जानते हैं तो बहुत खुश होते हैं मुझे देख के कि नहीं हमारी कोई स्टूडेंट है जो आज इतनी आगे बढ़ी है इतना कुछ कर रही है

मैं स्कूल में भी उसी टाइप से रहती थी कि मुझे दादागिरी से रह, मतलब रहना कुछ करना बहुत अच्छा लगता था सबको यूं डरा क्या बोलते हैं ब्राउड होके रहना अच्छा लगता था हाँ में करती थी बहुत जैसे पंद्रह अगस्त अभी जनवरी में डांस करती थी फैमिलियो में मैं धन स्कूल में प्रोग्राम में होती थी पार्टिसिपेट करती थी क्या लगता था

एक बार का एक किस्सा याद है मतलब हमारे कैंप लगा हुआ था तो टीचर लोग मैं बहुत सरारती थी, थी तो टीचर बोलते थे कि इनको मत देना तो पूड़िया तल रहे थे तो मना करके टीचर चले गए फिर मैंने उस लड़की से कहा कि नहीं मुझे चाहिए मुझे दे तो मैंने कहा मैं तलूंगी पूड़िया तो मैंने उसके अंदर ऊपर से पूड़ी डाली तो तेल उछल के मेरे हाथ में गिर गया और मेरे नर्स के ऊपर गिरा ना तो फुल्ला हो गया उसी समय मुझे हॉस्पिटल लेके गए बहुत याद आती है मस्तियाँ स्कूल की

अच्छा गीता जी ये भी हमने सुना कि आपने शुरुआत में भी बताया कि आप ऑस्ट्रेलिया का एक चक्कर लगा कर आई हैं और वहाँ के कुछ विशेष ग्रुप्स को आपने अपना अनुभव शेयर किया है तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे आज के शो में और मैं चाहूँगा शॉर्ट में आप अपनी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के बारे में बताइए

यहाँ रेवद्र पंचायत समिति में ऑस्ट्रेलिया टीम आई थी उन्होंने चार पांच गांव चार पांच गांव सिलेक्ट किए थे वहाँ जाके बच्चा जनों की टीम थी वो हर गांव में गई पांचों गांव में उन्होंने वहाँ जाके सबके काम देखे और फिर मेरी पंचायत में आए मैंने कुछ अलग काम किए थे तो उनको अच्छे लगे और उन्होंने पाँच पचास जिनों की टीम ने उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया और वहाँ की बैंक कॉमन बैंक करके वहाँ से उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि आप हमारे यहाँ पे आओ और लोगों को बताओ कि आप कैसे करते हो काम

वहां लोग के हिंदी के आगे नहीं आगे मेरे वहाँ मुझे मेरे साथ दो ट्रांसलेशन आए थे जो द हंगर प्रोजेक्ट से है उन्होंने वहाँ मेरी सारी बातों का ट्रांसलेशन किया था मैं तीन जगह गई थी सिडनी मालबन और ब्रिस्बिन वहाँ गई थी और वहाँ उन लोगों को मैंने बताया कि मैं सरपंच कैसे बनी मेरे सामने क्या क्या चुनौती आई मैंने क्या क्या काम किए क्या क्या नया काम किए ये सब बताया था

आपका वो कैसे वो कैसे लोग सेट करते थे प्रोग्राम्स कितने कितने वहाँ पे जैसे दो तीन कार्यक्रम तो कॉमन बैंक के में हुए थे वहाँ पे उनकी पूरी काम करने वाले सब अधिकारी लोग होते थे आ, आ, फिर एक महिलाओं के साथ मीटिंग की थी उसमें 300 महिलाएं थी और दो तीन कंपनियों में भी मैंने बताया था मेरे काम वाम अच्छा आपका वैसे तो अपना भारत किसी से कम नहीं ऐसे कहे तो

फिर भी देखा जाए तो मतलब वहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर जब हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे गांधी जी ने चलाया था कि स्वास्थ्य अभियान पर अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है

लेकिन वहाँ पे स्वच्छता देखिए तो रोड़े वोड़े एकदम साफ दिखने को मिलती है जैसा अपने अभी तक भारत में हर जगह गांव में अभी वही माहौल है कि सफाई इतनी नहीं है फिर एक वहाँ पे है कि शादी को लेके अपने यहाँ पे है की अठारह साल वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कभी भी शादी कर सकते हो और मैं चाहूंगा की जैसे भारत में भी महिलाएं हैं और वहाँ पर भी है तो यहाँ और वहाँ में क्या बदलाव या परिवर्तन या डिफ्रेंस आपने देखा उसके बारे में बताइए

भारत में है तो लड़की पुरुष और महिला को अलग अलग बताइए औरत है ये आदमी है ऐसा ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है आदमी है औरत है दोनों एक साथ काम कर रहे जा रहे उनको किसी से ऐसा नहीं है अपने इंडिया में भारत में है तो औरतों को काम करने पे बहुत प्रतिबंध लगाए जाते हैं बारह बजे वो नहीं आ सकती है घर से नहीं जा सकती है ऐसा वहाँ नहीं है यहाँ पे औरतों को जैसे आरक्षण है वहाँ पर बिना आरक्षण के भी महिला राजनीति में आती है ऐसा वहाँ पर नहीं है

अच्छा कुछ मार्केटिंग वगैरह किया आपने पर शॉपिंग शॉपिंग हाँ, मैंने से मेरे बच्चों के लिए कपड़े वपड़े लाए थे सब कुछ लाए थे अच्छा। तो फिर वहाँ का पैसा अपना भारत का ही चलता नहीं नहीं वहाँ पे तो डॉलर चलते हैं यहाँ से

अकेले ऑस्ट्रेलिया जाना था। जा वैसे मैं अकेली गई हूँ क्या अभी आपको बिना किसी को तो बोल दिया कि आपको आ, जा सकती हूँ वैसे वैसे जब मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी तो मुझे पता था कभी मैं दिल्ली भी नहीं गई थी पर मुझे पता था कि मेरे साथ दो आ रही है लेडीज पर जब मैं वहाँ दिल्ली पहुंची तो पता चला की मेरी वीजा तो रिजेक्ट हो गई मुझे तो अकेला दो दिन के बाद जाने का है तो सिंगापुर से मुझे फ्लाइट चेंज करके अकेला जाना था जो कभी मैं दिल्ली तक अकेले नहीं गई और प्लेन में कभी नहीं बैठी थी और मुझे चेंज करके जाना था मेरे लिए बहुत बड़ी

नो थी थी पर गई और मैं जा सकती हूँ <laughs> तो <laughs> <laughs> कभी अकेले सफर ही नहीं किया था और फिर पता चला कि की मुझे तो अकेले जाना है सिंगापुर से फ्लाइट भी चेंज करनी है क्या होगा कैसे करेंगे क्या बोलेंगे ओके ओके गीता गीताजी थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद <laughs>

कि मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में गीता जी आई है और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया कि किस तरह के मुश्किलें उनको एक तो पहली बात है कि हमारा राजस्थान में घूंगठ प्रथा बहुत ही मुश्किल से जो है महिलाओं को इस चीज़ों से गाँव वालों से जो भी प्रथा बनी है उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है तो इन्होंने एक हिम्मत का कदम किया

और उसको उससे बाहर हट के काम करना शुरू कर दिया और इसके लिए उनको अपना पतिदेव का सहयोग मिला और परिवार सास ससुर भी बहुत ही अच्छे हैं बच्चियों को इनके संभालते हैं तब ये जाके बाहर काम करती है तो कितना अच्छा लगता है कि जब हम लोग एक लड़की को एक महिला को अगर आगे करते हैं तो बहुत सारी दूसरी जो महिलाएं हैं जो कमज़ोर अपने आप को समझती हैं वो भी आगे आ सकती इनसे प्रेरणा ले सकती हैं और मुश्किलें कुछ भी नहीं है जीवन एक समझ की बात है जहाँ पर हम लोग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सबको

एक जैसा ही जीवन भगवान ने दिया है सिर्फ लिंग का भेद है बाकी खाना पीना रहना सहना सब कुछ हमारा समान है तो उन चीज़ों का हमें देखना चाहिए

न कि लिंग के आधार पे हम अपने जीवन को परेशान करके रखें हम सारी चीज़ों को ईश्वर ने बनाया है भगवान ने बनाया है तो हमें जीने के लिए बनाया है खुश रहने के लिए बनाया है तो हमें खुशी से अपने जीवन को जीना है और सबको प्यार देना है और प्यार से जीवन को चलाना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ बातें जो है समझ में आ गई होंगी और जो भी प्रयास होते हैं लोगों के कल्याण होते हैं सरकार भी हमारे लिए जो भी योजनाएं बनाती है जैसे शौचालय की हो स्वच्छता की हो

ये सारे हमारे जो है हेल्थ केयर यूनिट्स हैं जहाँ पर हम अपने सेहत को अच्छा रख सकते हैं अगर ये चीज़ें गांव में या हम जहाँ पर बस्ती में रहते हैं इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखने से क्या होता है हम बीमार हो जाते हैं फिर हॉस्पिटल में जाते हैं और जो भी कमाते हैं वो हॉस्पिटल में चला जाता है तो हमारे जीवन में दुख अशांति भी बढ़ती है हमारी इकनॉमिक स्टेटस भी गिर जाती है फिर हमें जो है या इधर उधर मेहनत बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे को हमारे हेल्थ को देख जो योजनाएँ बनती हैं

गर्भावस्थी स्त्री के लिए जो भी योजना बनाते हैं सरकार तो कहीं ना कहीं हम सभी को एक हेल्प मिले और हम लोग अच्छा जीवन सशक्त जीवन जिए इसके लिए योजनाएं बनी है हाँ बाकी ये शर्त यही है कि उन चीजों को समझे और समझाने के लिए कौन आएगा आपके पास या तो सरपंच आएगा चाहे महिला हो या पुरुष हो वो सरपंच आपके पास आके उन सारी चीजों के बारे में बताएगा

और उन चीजों को कैसे आप ले सकते हैं उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको बताया जाता है तो उनके साथ बैठ कर जब हम लोग बातें सुनते हैं ग्रुप में आकर तो चीज़ें जो है करने लायक हो जाती हैं और हम उन चीजों का लाभ ले सकते हैं ग्रामवासियों से मेरा यही निवेदन है कि अच्छा काम करें आप सभी खुश रहें मस्त रहें और अच्छा जीवन जिये जी ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और गीता जी को दीजिए इजाजत नमस्कार